गंदगी को नहीं नहीं छोड़ना छोड़ना जो हमारे हमारे दिमाग में, जीवन में जीवन है, है चाहते। ये सबसे बड़ा दुखद विषय, विषय कि अपने स्त्री जी को चाहते हैं कि हमें स्त्री जी मिलेंगे पर हम प्रपंच को नहीं छोड़ना चाहते हम गंदगी को नहीं छोड़ना चाहते हम गंदे विचार गंदे जो सही दुख पर छिद्र दुरावा में में संत जो तीरत लाता। जो जग जन्म ये ये आप प्राप्त कर रहे हैं ये सिर्फ की की कृपा कृपा सिर्फ जीव विषय इतना उलझा हुआ है कि उसको समय ही नहीं कि कभी बैठ के भगवत से कर सके पक्का बोलो उसका लक्ष्य बन चुका है केवल जागतिक सुख का पागल कितनी कृपा है यह कहा जाए कि सामने से कोई गलत है तो हम आपको सच्ची बात कहते हैं कोई ऐसा इस धरती में पैदा नहीं होगा गलती ना नगवान या तो भगवान या तो सीधे भगवत प्राप्त महापुरुष जो जगत कल्याण के लिए आचार्य रूप से आते हैं कोई कितना भी बड़ा संत हो उससे जीवनी उससे पूछी जाए तो अपने हृदय की बात खोल के रखे यही से प्रारंभ होती है हर साल की साधना से गलती से और कल वो महात्मा नहीं बन सकता बहुत सावधानी। हम जो बार बार हृदय से कहते हैं उस बात पर ध्यान दीजिए एक दूसरे के प्रति घृणा बुद्धि या राग बुद्धि यही हमें श्री जी से नहीं मिलने देखेंगे नहीं श्री जी बिल्कुल मिलने में कोई परेशानी नहीं आप ये कि श्री जी का का दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ है, है, है। बिल्कुल इस बात पर आप विश्वास कीजिए, नहीं से से मिलने की तैयारी करना है। ये जो हम अंदर से बाहरी प्रपंच को सत्य मानकर इसने हमें बड़ा सुख दिया तो हम स्तुति करें इसने हमें बड़ा दुख दिया तो हम फिर निंदा करें यदि हृदय से विचार करके देखा जाए यदि सिर्फ मेरे को मेरे कर्म का दंड दिया जाए तो हम प्रभु को प्रणाम करके यही कहेंगे कि बहुत कम में निपटा दिया आप प्रदेश से सब अंताकर्म से देख लिए, कितने कृपाल प्रभु हैं। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो लगता है मेरे ऊपर अपार कृपा है मैं इस योग्य नहीं तो वही कृपा सिंह के सब बच्चे हैं उससे भी गलती हो सकती है प्रभु उस पर भी कृपा करके अपना स्वरूप प्रदान करेंगे यदि वास्तविक साधुता देखी जाए तो यह है कि कमी हमारी है अगर हमारे सामने से कोई हमें गाली दे रहा है तो कहीं न कहीं प्रभु मेरे को पवित्र करना चाहते हैं। हमें ये नहीं देखना कि उसने गाली हमें क्यों लिया आज हम जो भगवंत मान चलते हुए चिदानंद तत्व से गई विश्वास कीजिए केवल एक ही बात है अपने में सदुण का भाव और दूसरे में दुर्गुण का भाव यही हमें परेशान कर रहा है और अगर लौट कर हम अपने हृदय को लेकर भगवान को साक्षी करके तो ये पता चल जाएगा कि मेरे साथ जो भी हुआ इससे भी अधिक होना चाहिए क्योंकि एक गलती सरकारी कानून में देख लीजिए जब एक गलती का दंड आता है कई कई वर्षों तक की सजाती नहीं ऐसी हमने कितनी गलतियां की जीवन के जीवन बीत गए पीछे से आज हमारे प्यारे हमको दंड ना दे, दे रहे, अपने प्यारे भक्तों का संग दे रहे अपने नाम जब लीला गायन लीला श्रवण का अवसर दे रहे अब हमें झुकना नहीं चाहिए बहुत सुंदर और विश्वास मान लीजिए ये आस पास देखना बंद करो आगे पीछे देखना बंद करो बस झुका लो क्रीवा और हृदय में क्रियालाल का चिंता चलना बस मुझे जो लाभ मिला उसे मत छोड़ो नहीं बाद में फिर हाथ लगता नहीं ये जो एक एक दूसरे दूसरे के के प्रति के प्रति भाव बिल्कुल भगवत होने देगा हमें सिर्फ अपना हृदय देखना है श्री जी से मिलने की तैयारी करनी है श्री जी से मिलने की तैयारी के लिए सद्गुरुदेव रूपी माँ हमें धुलाई सफाई करके श्रृंगार कर रही जैसे माँ श्रृंगार कर देती है तो बच्चा ऐसा लगने लगता है कि पिता उसे के गोद में ले लेता है ऐसे संत सत वो माँ है जो हमारी गंदगी हमारी फलिनता हमारी वासनाओं को हटा करके ऐसा श्रृंगार कर देते हैं कि प्रभु राजी हो जाते हैं उसे अपनी गोद में ले लेते हैं यद्यपि बच्चा रोता है जब मास्क स्नान आदि कराती तो बच्चा रुकता है लेकिन वो यह नहीं है। करे करे तो ये नहीं समझता कि माँ मेरा परम ईद कर रहे ऐसे संत सदेव आपको डांटते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों क्योंकि आप जहाँ पहुंचना चाहते वहां ये अनिवाद्य है हम जब साधकों के अंदर आपस में चाहे वो स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो यानी राग दिखते भाई हम मर गए हम हमारा दीक्षा के पहले तो जीवन था मर गए हो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है आज हम श्री हिताचारी के शरण में है आज हम श्री जी की शरणागत अपने हृदय में धारण किए हम श्री जी के सखी हैं अब लो मेरा कौन शत्रु मेरा कौन मित्र कौन दोषी कौन पूर्णा बुलो उस बात को अंदर बैठा हुआ है इसने मेरे साथ ऐसा किया उसने विश्वास मान लो ये हम अपने अनुभव की बात अपने हृदय की बात ले रहे श्री जी से मिलने की तैयारी करना कठिन है वो तैयारी हमारे लिए इसलिए कठिन है श्री धाम वृंदावन हमें तैयार करने वाला इताचारे हमें तैयार करने वाले गुरुदेव हमें तैयार करने वाले वाणी भी कृपा करके हमारी रोज तैयारी करवा रहे हैं की अब हमें बिल्कुल सावधान चाहिए जैसे हम अपने कमरे में पोछा लगाते हैं सोनी लगाते हैं तो खिड़कियां बंद कर देते हैं जब तक वो सूख न जाए तब तक कोई खिड़की ना मिली रहे ऐसे ही संत सदगुरुदेव जो हमारे हृदय में कृपा करके सदउपदेश के द्वारा मलिनताओं का नाश कराए तो खिड़कियों को बंद कर लो क्योंकि द्रवित हृदय कहीं कोई धूल भरी आंधी आके पुनः आरोप न करना अभी भगवत रस से शुष्क है और विषय रस में द्रवित है फिर क्या होगा विषय रस से शुष्क हो जाएगा और भगवत रस में द्रवित हो जाएगा फिर तो आप सच्ची मानिए नेत्र खुले होने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता जब भावदेश भगवान की लीला और हम इन लीलाओं की तरफ कुछ, यदि हमारी रुचि प्रिया के चरणान में है तो हमारी पहचान उस रुचि की और कछू न सु और कुछ है कि ऐसा अस्तित्व तो ही खत्म हो जाता है और जो भी है वो मेरे प्रीतम है खत्म तो तो तो अपने में अपनी उपासना में अपने आचार्य गुरु के जरूर हमारी वृद्धि होनी चाहिए लेकिन उसमें हे भाव कहीं किसी की उपासना कहीं किसी साधक पर कहीं किसी की वृद्धि पर नहीं होनी चाहिए नहीं सच्ची मानिए अगर आप किसी के प्रति भी जरा भी वृत्ति में दोष भाव लाएंगे तो आपका जाएगा जो बात कही यद्यपि वो निंदनीय नहीं कही उन्होंने कहा दास जी निर्गुणिया संत है नौ निवृत्त निकुंज में जो प्रिया कीर्तन का विलास हो रहा है ये कुछ और ही बात है और भावदेश में भले वो प्रगट में तो कभी कबीरदास जी ने ऐसी वार्ता पूरी वाणी उठा के देखो प्रिया के बिलास की नहीं जो हरिराम व्यास जी कोई गलत नहीं कह रहे थे कोई निंदा का भाव नहीं था लेकिन कितनी सूक्ष्मता परमार्थ की ऐसे दिव्य महापुरुष की लीला रुपयी तो सब चिंतन किया जाए कि हमारा श्री जी से मिलन का मार्ग कितना सूक्ष्म है लीला रूपयी हो गए हरिवंश महाप्रभु केरणों के समीप गय करके कहा हमारी लीला रूप है आहार है वो अब तो व्यास सुख नारद मेरा आहार है वो ने कहा किसी महाभागवत का अपराध बन गया विचार किया कि मेरे से कोई अपराध ऐसा कैसे बन सकता है जो इतना सावधान महापुरुष लीला नहीं बनना है कहा आप ध्यान तो आचार्य कृपा से गुरु कृपा से उनको समझ में आया कबीरदास गलत बात बिल्कुल नहीं कही सौ के सौ प्रतिशत सही बात कही कहीं भी वाणी में कबीरदास जी ने प्रिया प्रीतम का विलास नहीं गाया कहीं भी प्रिया प्रीतम के अद्भुत नौ निकुंज की जो दिनचर्या जो परिचर्या जो श्रीअंग सेवा जो अद्भुत विलास उसका वर्णन नहीं किया ये बात हृदय में आकर वाणी से निकल जाना अपराध बन गई महापुरुष अपने में हमारे प्रभु के बिलक बिलक भाव के द्वारा आराधना करने के मार्ग प्रभु ने ही स्थापित किए जब कबीरदास जी की वंदना की स्मृति तब जाके उनके हृदय में कबीरदास जी की कृपा से पुनः प्रारंभ आदम सोचते हैं कि यह साधक अभी तो आया है और कितना नीच है अब हमें यह विचार करना है कि जो वस्तु ये सेव है अभी सेव है केवल पल है और अभी श्री जी को अर्पित हो जाता तो क्या हो जाएगा प्रसाद हो कोई भी श्रद्धावान अब उस सेव की जो चढ़ा हुआ श्री जी के वो माथे में ही ऐसे रखेगा उसको ये नहीं कह सकता कि सेव है यद्यप इसने कोई साधना नहीं किया यदि कोई सदगुण नहीं है अभी केवल समर्पित हुआ है ध्यान देने का विषय ऐसे ही जितने जीव हैं इनके गुण सदगुण से हमारा कोई संबंध नहीं ये श्री जी को समर्पित हो गए सुने प्रपन्न सर्व के गए मिले प्रसन्न हुए सुभाग लाग पाई हो हो सिराए अभेद बुद्धि आने कृपालु सुभा के धर्म पुष्ट राखे व्यास नंद नाम को अलग जाने ध्यान देने का जिसने यश सुना प्रभु का प्रभु की शरण में आया सूक्ष्मी की तभी हमें रस देंगी जब हम बिल्कुल डूबे सर्व के गए फिर आप से उठा सकते हो पीछे इसने ये की वर्तमान में निचता कर रहा है आगे ऐसा नीच प्रवृत्ति को ऐसा कहने का हमें अधिकार कैसे हो गया क्योंकि अब श्री जी की शरण में है अभद्र सर्व के गए यदि तो आप कैसे जा सकते यदि वो तो पवित्र साधु कैसे हो सकते हैं जिसने मेरे ऊपर ऊपर करुणा करुणा की है, करुणा की है है। उसी ने भी हर जीव प्रभु का बंदा है, हर जीव से गलती हो जाती है। कैसे स्वामी हरदास जी महाराज कहते हैं तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र सुनी मुनि मोहे काकी को किसकी गोद में बैठ करके किससे गलती होती तुम्हारी माया से हरि से कहते तुम्हारी माया बाजी विचित्र सुन मुनि मोहे का हरिदास तुम्हारे अब जीते तो न तुम जब हमारा व्यक्तित्व श्री जी के चरणों की शरणागति गुरु परंपरा से स्वीकृत कर ली अब स्वभाव में परिवर्तन नहीं है आचरण में परिवर्तन रहे हैं लेकिन मेरी दृष्टि ऐसे होनी चाहिए जैसे ये सेव बिना किसी साधना के श्री जी के चरणों में जब अभी समर्पित होगा तो हम उसे सेव सेव न के, केवल प्रशाद ऐसे ही, ही बंधनी हो जाता है जैसे ये एक स्वरूप एक वस्तु हो गई तो जो निज मंत्र आचार्य चरण को श्री जी ने दिया वही निज मंत्र आपके हृदय में वही निज मंत्र शरणागनों के हृदय में यदि हम उस पर दोष दृष्टि करते हैं, तो सीधे आचार्य पर दोष दृष्टि करते हैं, और वो हमारी जीवन की जो भागवतिक उन्नति उसमें बाधा पर कहती है सूक्ष्म वाला क्या है यहां इसका निर्णय नहीं सामने वाला किसका है इस बात पर ध्यान दें। अब वो स्वतंत्र नहीं रहा उसके ऊपर छाप लगी है श्री जी की श्री जी की छाप लगी उससे जितना आप द्वेष करेंगे सीधे श्री जी से द्वेष होगा जितना प्यार करेंगे सीधे से प्यार होगा आप क्या पाना चाहते हैं श्री जी से प्यार, प्यार या श्री जी से द्वेष जैसे हम अपना श्रृंगार करके दर्पण में देखते हैं तो अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है आप जैसे भाव करोगे आपको वैसा यह होने लगेगा सावधान है ये वृंदावन धाम है यहाँ जितने आए सब लाडली के लाडले है जितने प्रभु के शरणागत आगते हैं वो प्रसाद स्वरूप पावन हो चुके हैं प्रभु की चरण सरण में, वो कैसे आचरण करते हमेशा मतलब कि कम पैसे वाला है क्या जब हाथ में श्री जी को अर्पित किया हुआ वो सेव का टुकड़ा आता है क्या आप उस पर ये विचार करते हैं तत्काल माथे पे लगाते हैं और पाते हैं इतना पावन भाव जब हम वस्तु के समर्पण में कर सकते हैं तो व्यक्ति के समर्पण में ऐसा भाव क्यों नहीं? क्या आचरण, लक्षण ये कोई जन्म से सुधार के पैदा होता है क्या सबसे सबसे है। ये त्रुटियों का देश है इसे क्या कहते हैं मृत्यु लोग दुखालय अशाश्वतम मायावय इंद्र जाल का बड़े बड़ों से त्रुटि हो जाती, विरंच से हो जाती। तो। विरंच हो है, तो है हान। देवी भगवती बलादा हमें ये बात ध्यान रखनी है किसी के प्रति भी दृष्टि डालने के पहले हमें यह सोचना है कि जिस करुणामयी सरकार ने मुझ जैसे को अपना माना उस करुणामयी सरकार ने इनको भी माला है इनके प्रति मैं दोष तो दृष्टि अगर किया तो तो के सीधे मेरी मेरी जांच जांच होने और जब होगी मेरा पत्ता हो जाएगा। जिस सरकार ने मेरे रजिस्टर को ही अब तो सोचो ऐसी अलवेली सरकार के किसी भी शरणागत पद पर यदि हमारी यह दृष्टि जाती है कि ये तो नीच है तो वही सूत्रात्म पर पलट जाएगा सिद्धांत है जहां वो पलटा वो आपकी जांच हुई तो जीरो बट्ट जीरो हार जाओगे श्री जी के चरणों का आश्रय छूट जाएगा ऐसा कर देगी। ये हम वो सूत्र दे रहे हैं जिससे आप परमानंद की अनुभूति जन्म में करेंगे सालीग्राम एक, एक हजार वर्ष से हैं, और एक अभी अभी विराजमान किए गए हैं क्या दोनों सालीग्रामों में आपकी भेदबुद्धि होगी क्या अगर होती है तो अज्ञानी है आप अभी नहीं जानते वो शालिग्राम की चाहे एक हजार वर्ष से सेवित हो वो चाहे अभी सेवित की अभी सेवा में एक हजार वर्ष से राधा राम की चाहे सेवा हो रही हो चाहे अभी क्षण के विराजमान किया गया हो दोनों समाप्त है ऐसे ही कोई हजारों वर्ष का शरणागत है या एक सेकंड में अभी शरणागत हुआ है वो प्रभु का हो गया तो हमारी दृष्टि दोनों के प्रति अभेद बुद्धि होनी चाहिए तो हो अब ये श्रीज जाने अपने निज जग को कैसे रख रहे हैं मुझे इतना आह्लाद होना चाहिए किसी भी शरणागत को देख करके अहूभाग ने श्री जी के जनों का दर्शन किया अगर हमारी हमारे अंदर ये बात बनी रही तो फिर मुझे बहुत चिंता होती है कि इसका कल्याण कैसे होगा क्योंकि कल्याण हम बुरे हैं हम गंदे हैं वादा है आपके श्री जी मिल जाएंगे लेकिन ये गंदा है ये बुरा है अब हम हो गए अब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम आपको भगवत मार्ग में आगे बढ़ा सके या वो कृपा आपको आगे बढ़ा सके आप आप पूरे हो हो नीच चाहे जितने पूरे हो अभिचे दुराचारो भजते भाग साधन समन्तविता और जहां आपने कहा यह बुरा तो वही बुरा सिद्धांत पलट जाएगा बहुत सूक्ष्म बात है जहा आपने कहा ये बुरा है ये नीच है इसे ऐसा नहीं करना चाहिए तत्काल सिद्धांत पलट जाएगा आपके ऊपर स्वाप्ली मुझे से नीच को हो गया काम अगर वर्तमान में भी आपसे गलतियां हो रही हैं तो भी चिंता की बात नहीं है जैसे बहुत पुराना वृक्ष जड़ से उखड़ जाने पर भी महीनों हरा भरा दिखाई देता है ऐसे अगंत जनों की दुर्वासनाएं हमारे हृदय में हैं वो कहीं न कहीं हमारे द्वारा कुछ प्रतिष्ठा करा देती है हम दैन में होकर प्रभु से प्रार्थना करें करुणा विधान ये मुझे अनुभव करा दो ये शरीर अंत करण इसकी चेष्टाएं ये हमारी प्रभु मैं सिर्फ आपका हूँ ये मुझे अनुरोध करा दो कि जितना माया का खेल है सुखद नहीं है प्रभु ऐसा हम हर समय अपनी बात करते रहे प्रभु से हर समय याचना करते रहे के लिए हमें के देखने का अवसर ना मिले हम बार बार अपने साधकों से यही प्रार्थना उपासको से करते हैं कि हमें अन्य की चर्चा अन्य का दर्शन अन्य के प्रति सदगुण भाव या दुर्गुण भाव दोनों नहीं लाने सदगुण भाव लाए तो गए राग हो जाएगा जहां राग वहां द्वेश होगा ही होगा अगर किसी वस्तु की प्राप्ति में हर्ष है तो शोक होगा ही होगा सिद्धांत है जो सिद्धांत सिद्धांत है, यह प्रभु का है इस बात से उसके प्रति हमारा भगवत भाव राग नहीं वो कोई बुरा आचना में दिखाई दे रहा है बुरा कर रहा है तो जिन श्री जी ने मुझे सुधारा में इसको भी सुधार दिया जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनी जी जगदस्त भावा जो दूसरों के दूसरों के दर्शन में अपनी वृत्ति ना लगा करके दूसरा हमारे साथ जैसा व्यवहार करे उसको सह गए और कभी वाणी से बोले थे जो सही दुख परछिद्र दुरावा बंदनी जेही जगदस्त उसकी जगत में वंदना होती है भगवान से वो प्यार देते हमें प्रभु का प्यार चाहिए प्रियालाल का प्यार चाहिए कि सामने वाले संसार की से आ जाना चाहिए। अगर से जरा भी पिया उतरा तो माया ही माया फिसलन ही फिसलन अशांति ही अशांति एक अशांति दूर करने के लिए अगर हम असत या धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं तो अशांतियों का पुंज पैदा हो जाता है अगर हम उसको सह गए तो शांति जब तक हम आई हुई वृत्ति का आये हुए व्यक्ति के व्यवहार का आई हुई वस्तु का त्याग नहीं करते तब तक शांति नहीं प्राप्त होने लगे अपने लोग जो साधन में सहयोग देने वाली वस्तु से प्रसाद कर लेते जो साधन में बाधा देने वाले उसे त्याग देते दोनों तरह से त्याग करते गए उसे भगवत अर्पित कर देते हैं दोनों स्थिति में भोगता नहीं बनता अगर वो भोगता बनता करता बोलता मैं ऐसा करूंगा मैं उसने ऐसा किया मैं ऐसा ये कर रहा हूं ये बात बहुत हानिकारक है प्रभु उससे ऐसा करा जब आपसे ऐसा करा रहे सारी सृष्टि भी तो यंत्र हम माया प्रभु कह रहा प्रभु के माया हुई नाच रहा बहुत किसी की देखने के हमारे अंदर वृत्ति ही न रह जाए ना का निहार निहार हमारे ऊपर बहुत कृपा हो गई अब को मत ये राग द्वेश दर्शन आपको ले जाएगा आ, अंदर से नहीं दिखाई दे रहा सैकड़ों अं, हाथ नीचे खाई है और, और जो नेत्र वाला देख रहा गया, गया अरे रुखा कदम यही रोक दे लौटा उसको लगता है कि नहीं नहीं किसी स्वार्थ वैसा बोल लाभ होगा वो दिखाई दे रहा है गया अगर वो वो मांग जाए वो जाए लौट तो नजदीक भी भारी विपत्ति से वापस आ सकता है। संत भगवान के ही है। उनके हृदय में जो प्रभु प्रेरणा करते हैं कहीं न कहीं कोई सूत्र होता है तभी वो प्रेरणा कर जैसे बात आपको सुनने को मिले प्रभु आपको सुना रहे हैं अंदर पेरित कर। संकल्प करके थोड़ी आई बात सुना अंदर आ रही स्त्री जीवन में अपने दिनचर्या में जांचो कहीं कोई ऐसी तो नहीं जो आज हमें सत्संग मिला हमारे सुधार के लिए और जो त्रुटि उसको शांत करो एक शब्द याद कर लो आप कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं है आपको तो श्री जी कृपा करके पसंद किया है तो इतने पसंद करके नहीं छोड़ देंगे वो अपने समय सामने वाला कैसा है यह वृत्ति हटा दीजिए अगर ये वृत्ति बनी रही तो सच्ची बात कहते बड़ा मुश्किल हो, हो जाएगा और किसी की सामर्थ्य हो जाते हैं। गंदे हो। वादा है आप श्री जी मिलेंगे श्रीधाम वृंदावन के बल पर आचार्य चरणों के बल पर नाम महिमा के बल पर उस कृपा सिद्ध की अलविली कृपा के बल पर लेकिन यह गंदा है यह वार है बिल्कुल हमें क्या मतलब है? है कि सामने क्या कर रहा है हमें यह देखना है कि सामने जो कृत्य हो रहा है उसमें हमारा विचार क्या लग रहा है हम साधक हैं हम उपासक हैं क्या यह देखना हमारा विचार है क्या हम तमोगुणी रजोगुणी लीला देखने के लिए बाबा जी करें या हम परमार्थ में चले हम तो चिदानंदमय जो निस्त्रुण लीला है दर्शन के लिए आए तो यह दर्शन बंद कर दो देड़ी, देड़ी, देड़ी, देड़ी आगे से के समीप को इतना आनंद इधर देखने का समय ही नहीं, नवीन-नवीन दौड़ा रहे जहां आग लगी हुई है वासना की आग तीनों तापों को ऐसा महान कष्ट देने वाली माया प्रेरणा में, में तो एक संसार दुष्ट की संगत ताबो में तुम पुष्ट कराओ श्री सेवक जी महाराज अरे आप संसार से भागकर कर धाम आए कुसंग से हटकर सत्संग में आए आप जैसे बाहर किसी को आग लग जाए तो शीतल धारा में कूद पड़े और जल धारा में आग लग जाए तो कहां है? के रहे हैं कहा अगर पानी में आग लगे तो कागे के दाझे गए भजीपा दैरिक दैविक भौतिक तीनों तापों से जलता हुआ जीव जब नाम लीला धाम का आश्रय लिया तो धारा शीतलता की परम धारा है भाई जब इस धारा में स्वर्णांगत हो और यहाँ भी जलोगे तो कहाँ ही आग बचने वाली है आगे गिंदा से गए पानी, पानी में आग लगे तो का कीज़े? एक संसार दुष्ट की संगत में तुम पुष्ट कर रहे हो? वैसे ही एक संसार दुष्ट है जो जो वासना ये बाहर संसार रही है, अंदर। और, तुम उसको और सपोर्ट कर रहे हो और उसकी पुष्टता कर रहे हो सेवक जी कहते हैं एक संसार दुष्ट की संगत ताहो में तुम पुष्ट कर विनती करो देखो कितने आचार्य है के से से के से से सेवक जो सरकार विनती करके आप गहराई से देखो कितना प्यार और कितना दुलार करते हुए विनती करो सकल धर्म धर्म भी हो जी नाम स्वार्थ सकल था सकलता जी गुरुचरणन भाजी नाम थी। करी। अरे काल कब बात कहे लाज धरी लज्जा जिस ले तो उस काम को तो जीवन की एक एक श्वास जा रही अमर उठी खा के नहीं आए पता नहीं एक छटके में हमारा ये जीवन छिन जाए फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा अब पता नहीं कौन सी जाना पड़े क्या लिया ब्रतावन सही। अभी एक दिन सुबह प्रातः भ्रमण कर रहे थे तो एक कुत्ता उसके मुंह से फेर निकल ऐसे तो साथ में कौशिक थे हम कौशिक जी देखे देख है वृतावन का ही लेकिन कोई पानी को पूछने वाला नहीं इसको दवा देगा कोई जानेगा इसको क्या कर पड़ा हुआ मार्ग के कोने तड़प रहा है अब जब तक उसके प्राण लेकिन उस समय क्या, क्या सुख मिल रहा है, है। न उस उसके हृदय में कोई रूप माधुरी है ना कोई संत समागम उसके नाम सुना ना कोई औषधि है ना कोई प्यार करने वाला प्यासा है क्या कष्ट कोई मत बहुत बढ़िया है है है कितना सुंदर सुंदर मनुष्य शरीर दिया है। कितनी व्यवस्था पहुंच जाओ नहीं तो का क्या करते हैं इससे ज्यादा प्यार क्या कर सकते हैं अब हृदय खोल के रख रहे हैं जीवन रख रहे हैं वादा कर रहे हैं इससे ज्यादा क्या हो सकता है अगर लाख दो तो लाख रुपए तो महीने मिलते होंगे अपने आप ईश्वर के रूप पर वो गोली खाने के लिए तैयार है जो सेना की सीमा है सीमा पे जो तो जवान खड़े हैं कब गोली आए कब लेकिन ए, तुम भगवत पार्षद हो संत सद गुरुदेव अपने प्राण दे रहे तुम्हारे जीवन ही तुमका मंत्र की अनुभूतियां और वादा कर रहे हैं कि स्त्री जी मिले फिर भी, भी क्यों क्यों भाई तुम्हारा कर्जा तो नहीं लिया तुम ये करुणा ही तो हो रही ना क्यों इस करुणा का कर तिरस्कार कर रहे क्यों नहीं आप श्री से, से मिलने के लिए जा रहे तो मनुष्य शरीर मिला साध समागम मिला प्रिया प्रीतम की उपासना मिली ऐसा सुंदर संयोग मिला अब तुम इसे अगर ठुकराते हो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा बहुत सावधान यदि जन्म में श्री जी का साक्षात्कार नहीं हुआ और आप अपने स्वभाव अपने आचरण अपनी वृद्धि को नहीं बदल पाए तो जो अस-समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमती आप बड़ी दुर्गति होती है हम सच्चे बनकर श्री जी के चरणार्वते में चिंतन करते हैं आश्रित रहे सूक्ष्मता की बात है आश्रित शब्द में सूक्ष्मता की बात है अंदर से लाडली जब अंदर से आप आश्रित हो तो आपके अंदर ये वृद्धि होगी नहीं की यह गलत है हमें पता है हम गलत है। हमें पता है हम हाँ गलत है। हमें स्वामी जी का दुलार मिला तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए अगर हम अपना रजिस्टर लिख करके देखिए हमारे जीवन में कृष्ण पक्ष कैसा रहा दो पक्ष होते हैं महीने में एक शुक्ल पक्ष होता है एक कृष्ण पक्ष होता है सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है किसी की जीवनी कृष्ण पक्ष की नहीं लिखी जाती क्योंकि कृष्ण पक्ष केवल वही जानता है जिसका जीवन है कितने कितने कैसी कैसी हमारे जीवन में आई कैसी कैसी गलतियां हृदय में रहेगी ना कि ऐसे नाच को भी इतना प्यार तो दूसरे की तरफ देखेंगे कैसे जब यह लगता है कि मैं तो सदगुण संपन्न हुआ मैं बिल्कुल ये बिल्कुल ये वृत्ति हमारे परमात्मा के लिए बहुत जह रहे बिल्कुल नष्ट कर देगी कोई नहीं आप इतना तो समझ लो कोई नहीं है दूसरा ये हे राधा ये हे मेरे लीला बाहिरी वार्ता ये आपके आप आप इस जीव के हृदय रूपी मंदिर में मिलाज खान मैं सिर्फ आपका सेवक हूँ मैं आपकी भावना से आपको प्रणाम बहुत सरल उपासना कोई परेशानी नहीं कोई दिक्कत नहीं प्रार्थना है ये राग जो उसकी प्रति हम रोज सुबह शाम इसी बात के लिए चिल्ला रहे हैं बिल्कुल आप जैसे हो विश्वास करो आपको श्री जी मिलेगी क्योंकि श्री ने बुलाया है यदि आपने बीच में कहीं गड़बड़ी कर दी इसमें फिर समय बहुत लग सकता है और इसमें जब तक आपके अंदर होगी तब तकता है औसदी की प्रतिकूलता ना भी आ सकती है अगर विचार ठीक ना रहा तो कैसी कैसी भावनाएं आ सकती है बहुत सब संत सदगुरुदेव आचार्य जो बात कर रहे हो आनंद वाली है आप सीधे अपने मार्ग को सुनो कहीं आनंद आप कहीं भी अपन इतना ही आनंद होगा बिल्कुल सीधे हमें श्री जी तक जाना है हमारे पास समय नहीं इधर उधर देखने का अगर इधर उधर देखा तो हमारी बात बढ़ जाएगी शरा